तुम मेरे बारे में गलत अनुमान लगा रहे थे ना तो मैं कोई सीक्रेट एजेंट बनी थी और ना ही मैं किसी मिशन पर थी नैरा ने आगे की कहानी बताते हुए कहा मैंने किसी का मर्डर भी नहीं किया है मैं तो बस अपने डैड की हेल्प कर रही थी उन्हें कुछ चाहिए था वही दिलाने के लिए मैं उनके साथ काम कर रही थी कुछ चाहिए था विक्रांत ने अपनी भवें टेढ़ी करते हुए सवाल किया अच्छा तो वहाँ शायद की दुकान के नीचे बने अंडरग्राउंड स्टोरेज से तुम्हें वो चीज़ मिली थी क्या क्या लिया था तुमने वहां से hmm, रुको शुरू से बताती हूँ तुम्हें नैना ने जवाब दिया और फिर आगे बोल पड़ी ये सब मेरे डैड ने स्टार्ट किया था डैड ने ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस शुरू किया था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत पैसिफिक ओशियन की कुछ और कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते थे फिर उसने हल्की सांस लेते हुए कहा लेकिन सच्चाई ये थी कि डैड का ये बिजनेस तो सिर्फ कवर के लिए था उसका असली काम तो कुछ और था वो बिजनेस के सहारे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कर यहाँ रख रहे थे फिर नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए खिड़की के सहारे बाहर समुद्र की तरफ देखते हुए वे कहा विक्रांत तुम्हें पता है ये शांत सा दिखने वाला समंदर उतना शांत नहीं है जितना ही दिखता है जितना गहरा ये समंदर है उससे कहीं ज्यादा गहरे राज यहाँ दबे पड़े नॉर्मल दुनिया के लिए ये सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन यहाँ पर वॉर चल रहा है बिजनेस वॉर ने, ने आगे बोलते हुए कहा देखो पैसिफिक ओशन के अंदर जितने देश आते हैं उन सभी की फॉरन पॉलिसी काफी लूज है इसलिए कई देशों की बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट यहां पर आकर अपना बिजनेस चलाते हैं और यहां पर लूज फॉरन पॉलिसी होने के चलते पैसों का हेरफेर भी बहुत होता है यहां इतनी ब्लैक मनी है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ओ विक्रांत थोड़ा शॉक्ड हुआ उसने फिर से वाइन का गिलास उठाकर एक सिर्फ वाइन पी लिया हम दोनों मुंबई पुलिस में डिटेक्टिव के तौर पर काम करते थे और हमें तब ये लगता था कि जासूस होना सबसे मुश्किल काम है वो भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने वाले जासूस का काम सबसे मुश्किल होता है नैना ने विक्रांत को समझाते हुए कहा लेकिन पता है मेरे डैड क्या करते हैं? वो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले ऐसे सीक्रेट का पता लगाने का काम करते हैं और पता है विक्रांत ट्रस्ट में ये हमारे काम से भी ज्यादा मुश्किल काम है खतरा भी इसमें हमारे काम से कई गुना ज्यादा है क्योंकि इसमें तुम्हें किसी आम क्रिमिनल से नहीं लड़ना है बल्कि बिज़नेस टाइकून और ना जाने कितने बड़े बड़े और खतरनाक लोगों से भिड़ना होता है उन्हें तुम शरीर से लड़कर नहीं हरा सकते दिमाग और हिम्मत दोनों चाहिए मतलब तुम्हारे डैड बिजनेस कॉरपोरेट के स्पाई एजेंट है विक्रांत ने लगाते हुए कहा अब मैं समझा तभी तो तुम्हारे डैड के पास इतना पैसा है आराम से नैरा ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए विक्रांत को चुप रहने का इशारा किया किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी मेरे डैड ने पता किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस लीग में कोई बहुत पावरफुल ग्रुप है इस ग्रुप के एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस ग्रुप के लोग दुनिया भर की कंपनियों के सीक्रेट ढूंढने का काम करते हैं और जब उन्हें किसी कंपनी का कोई डार्क सीक्रेट पता चल जाता है तो फिर वो लोग इस इंफॉर्मेशन के बदले कंपनी से काफी मुनाफा कमाते हैं बहुत बड़ा फ्रॉड है ये वाह विक्रांत ने फिर से वाइन का ग्लास उठाकर एक घूंट वाइन पी लिया फिर उसने आगे बात करते हुए कहा सही बात है ये दुनिया ऊपर से जितनी शान दिखती है उतनी ही नहीं बहुत राज है इतने राज हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते नैना ने जवाब दिया मेरे डैड पिछले कई सालों से इस ग्रुप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे हालांकि उन्हें यह भी पता था कि इन लोगों को कोई बहुत पावरफुल बिजनेसमैन सपोर्ट कर रहा है लेकिन फिर भी वो किसी की परवाह किए बगैर लगातार ही फाइट शुरू हो गई है अब ये लोग मार्केट को कैप्चर करने में लग गए इन लोगों ने अब सीधे तौर पर डरा धमका कर पैसे कमाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है की इसका असर हमारे देश के प्रॉफिट पर भी पड़ रहा है फिर उसने अपना शेर हिलाते हुए कहा दो साल पहले मलेशिया में तेल के कुएं में हुआ रिसाव कर्बाती में जो एक ब्रिज टूटा था और फिर न्यू गोइना में जो कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी ये सभी काम इन्हीं ग्रुप्स का है और पता है भले ही ये सब इंसिडेंट अलग, अलग अलग देश में हुए लेकिन कहीं ना कहीं से ये सब हमारे इंडिया से कनेक्टेड है मतलब इन सब जगहों पर इंडियन कंपनी काम करती थी और वहां पर नुकसान होने से हमारे देश को नुकसान हो रहा है मतलब इस ग्रुप के टारगेट पर ज्यादातर इंडियन कॉर्पोरेट्स ही हैं इन्होंने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा दरअसल साल उन्नीस में, में जब इंडियन इकोनॉमी में बदलाव हुआ और हमारी गवर्नमेंट द्वारा विदेशी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया गया तो उसके साथ ही एक और काम तेजी से शुरू हुआ कई सारी इंडियन कंपनियों को भी विदेश में जाकर बिजनेस करने का रास्ता खुला उस वक्त जो डिसीजन लिए गए थे उसका असर दस पंद्रह साल बाद देखने को मिलना शुरू हुआ इस वक्त तो फॉरेन के कई सारे देशों में इंडियन कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही हैं। ये बात कुछ विदेशी कॉर्पोरेट्स को पसंद नहीं आ रही क्योंकि इंडियन कंपनियों ने उनके प्रॉफिट में भी सेंध मारी है इसी वजह से कुछ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मिलकर ऐसे ग्रुप को तैयार किया है जो कि ज्यादातर इंडियन कंपनियों को अपने टारगेट पर रख काम कर रही है पहले तो काफी दिन तक इधर उधर के फॉरन पॉलिसी और प्रोडक्ट पॉलिसी के केस में फंसा इंडियन कॉरपोरेट्स को रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अब इन लोगों ने सीधे तौर पर इंडियन कॉर्पोरेट्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया है अपना नैना हुए आगे की कहानी बताते हुए कहा तो मेरे डैड का, का काम यही था कि उन्हें ऐसे ग्रुप्स के बारे में पता लगाना है जो इंडियन कॉर्पोरेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली मेरे डैड ने पता लगाया है की अब उन ग्रुप्स ने कई सारी ऐसी इंडियन कंपनियों को अपने टारगेट पर ले रखा है जो इंडिया से बाहर बिजनेस कर रही है ये लोग आने वाले सालों में ऐसी कंपनियों के मैन्यूफेक्चरिंग हब या फिर जहां पर इनका काम चल रहा है वहां पर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इनका मेन टारगेट है कि फॉरेन के लोगों का इंडियन कंपनियों पर से भरोसा उठ जाए लोग इंडियन को काम देना बंद कर दें तुम खुद सोचो मलेशिया के तेल के कुएं में जो कुछ हुआ अगर ऐसी घटना दोबारा हो जाएगी तो फिर लोगों का इंडियन कंपनी से विश्वास उठ जाएगा ओ ये तो बहुत सीरियस मैटर है विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा लेकिन इसका तुमसे क्या कनेक्शन है तुम मुझे ये सब पहले भी तो बता सकती थी ना शायद मैं तुम्हारी तो मदद ही करता एक्चुअली डैड ने इन ग्रुप्स में काम करने वाले एक आदमी को पकड़ लिया था न कहा उस आदमी ने मेरे डैड को उस ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने का वादा किया था जो कि इंडियन कॉरपोरेशन को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा था लेकिन उसे डैड से ये डर था कि वो उसे बाद में परेशान कर सकते इसलिए उसने डैड के आगे एक शर्त रखी शर्त रखी अच्छा ये शर्त रखी कि तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो विक्रांत ने अपनी भाई टेढ़ी करते हुए चुप करो कितनी बकवास करते हो तुम नन्हा ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा वो आदमी मेरे डैड के बारे में ये जानता था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं इसलिए उसने डैड के आगे ये शर्त रखी कि वो इस डील को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को भेजे तभी वो उनके ऊपर यकीन कर सकता है लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि वो सारा विश्वास करने लायक है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया ये तो बड़ा रिस्क था हम्म, वो तो था ही नैना ने अपने होटो को चबाते हुए कहा लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मुझे किसी भी हालत में ये करना ही था हम्म, विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर नैना के बारे में सोचने लगा अगर मैं हारती तो अपनी लाइफ गवा बैठती नैना ने आगे कहा और अगर मैं जीत जाती तो फिर तुम्हें खो देती कुल मिलाकर मेरे लिए दोनों तरफ ऐसी हार का ही ऑप्शन था क्यों विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया मैंने वहां हनी शॉप के नीचे बने स्टोरेज कैबिनेट से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी पासवर्ड और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया था मैंने कहा, जब मैं उस हनी शॉप में अंदर गई थी तभी मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी और फिर जब मैंने किसी दूसरे के कैबिनेट से अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन ले लिया तो फिर पता है क्या होने वाला था मैं जिंदगी भर उन लोगों के टारगेट पर रहती पूरी जिंदगी भागती फिरती